श्रीभक्तिरसामृत सिंधु श्री, श्री रूपगोस्वामी द्वारा विरचित अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभयचरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिलूपाइस्कॉन् के संस्थापकाचार्य के द्वारा प्रथम विभाग पूर्वी विभाग तृतीया लहरी भावभक्ति इसमें कल हमने भाव भक्ति के नौ लक्षण देखे थे आज से रूप गोस्वामी एक एक लक्षण के ऊपर विस्तार करना शुरू कर रहे हैं ये शिल द्वारा अनुवादित भक्तिर साम सिंधु अठारवाध्या चक्षुन्मीत श्रीगुरव श्रीचैतन्य मनोभष्ट स्थापित ये भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेहमं श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाम सागर जात सागर रघुनाथ अन्य तम सावतम सामधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्यम श्री राधा कृष्ण पादान सह गणलिता श्री शाखाता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्व गाधर श्रीवासा गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे ये भाव भावक्ति के स्तर पे जो है उस व्यक्ति के लक्षण शांतिरव्यल विरक्ति आशाबंध समुदा नाम ज्ञाने सदा ऋचि आशक् आसक्तिदुणाध्या आशक प्रीति वसती स्थले इत्यादुभा जात भावा, जने फिर विरक्ति और मान की शून्यता आशा आशाबंध नाम गाने सदा सदाचि तुणाख्या आसक्ति गुणाख्या आसक्ति और उनके वस्ती स्थले प्रीति ही तदवसति स्थले प्रीति ये नौ भाव के लक्षण है भावभक्ति के उसमें से जो पहले दो हैं उसका वर्णन हमने कल देख लिया समय का सदुपयोग अव्यथ कालत्व और शांति ये दो वस्तु हमने कल देखी आज से शुरू हो रहा है तीसरा वैराग्य विरक्ति ही हम्म तो तो तो तो तो हम्म तो अच्छा है ना तो भी आगे चलते हैं विरक्ति या वैराग्य विरक्ति ही विरक्ति अरोचकता स्वयं विरक्ति इंद्रिया सदैव इंद्र भोग चाहती हैं। किंतु जब भक्त में कृष्ण के लिए भावमय प्रेम विकसित हो जाता है तो उसकी इंद्रियां भौतिक इच्छाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होती मन की यह स्थिति विरक्ति या वैराग्य कहलाती है इस विरक्ति का उत्तम उदाहरण राजा भरत के चरित्र में प्राप्त होता है तो ये विरक्ति की व्याख्या दी रूप गोस्वामी ने कि इंद्रियों के अर्थों में अर्थात इंद्रिय विषयों में स्वयं अरोचकता रुचि जरा भी नहीं स्वाभाविक रूप से अरुचि हो जाती है इसका उदाहरण यथा पंचमे स्कंद में भरत महाराज का, सुतान राज्यम श्रीमद भागवत पांच चौदह तैतालीस में कहा गया है महाराज भरत कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य से इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने अपनी तरुण अवस्था में ही अपने परिवार संतान मित्र राज्य आदि के प्रति समस्त प्रकार की अनुरक्ति को अस्पृश्य समझकर त्याग दिया था महाराज भरत वैष्णव का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उन्हें भौतिक जगत की सारी भोग्य वस्तुएं प्राप्त थी महाराज भरत आ, मैंने क्या बोला वैष्णव चश्मा पे न पड़ेगा महाराज भरत वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उन्हें भौतिक जगत की सारी भौग्य वस्तुएं प्राप्त थीं, किंतु उन्होंने उनका परित्याग कर दिया इसका यह अर्थ होता है कि अपने आप को कृत्रिम रूप से पृथक रखने और अनुरक्ति के आकर्षणों से दूर रखने का को वैराग्य नहीं कहते यदि ऐसे आकर्षणों के रहते हुए भी कोई भौतिक अनुरक्ति से आकृष्ट रह सकता है तो विरक्त कहलाता है निस्संदेह नवोदित भक्त के को प्रारंभ में अपने आप को सभी प्रकार के आकर्षणों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए किंतु प्रौढ़ भक्त की वास्तविक स्थिति को तो वह है जिसमें वह सारे आकर्षणों से सारे आकर्षणों के रहते हुए भी लेमात्र आकृष्ट नहीं होता वैराग्य की असली कसौटी यही है यह वैराग्य के विषय में बताए ये जो भाव अवस्था में जो व्यक्ति है उसका वैराग्य स्वाभाविक वैराग्य है अर्थात इंद्रिय विषय के इंद्रिय भोग के हरेक विषय सामने उपस्थित होने पर भी वो उससे मात्र भी लेकृष्ट नहीं होता जैसे हरिदास ठाकुर वेश्या उनके सामने उपस्थित है तो हरिदास ठाकुर उनको कहते हैं मैं पहले अपने जब पूरे कर लू फिर आपकी इच्छा पूरी करूंगा कौन ऐसा कह सकता है और ऐसा किया और इच्छा पूरी करने के की जगह उसकी के काम वासना हटा दी तो इसलिए शुरुआत में हमेशा नहीं कर सकते शुरुआत में हमारी हरिताश ठाकुर की तरह करने जाएंगे तो समस्या हो जाएगी बहुत बड़ी क्योंकि तो शुरुआत में मतलब जब तक भाव की अवस्था में नहीं पहुंचे हैं तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए तो इसीलिए स्त्री पुरुष का जो संबंध है उसको दूर रखा जाता है दोनों को घुलने मिलने नहीं दिया जाता है इसके ऊपर बहुत पाबंदियां हैं और वर्णाश्रम विधि इसी के इस वर्णाश्रम विधि का एक मुख्य भाग यही है कि कैसे स्त्री और पुरुष का जो संघ है उसको कम किया जाए उनके बहुत सारी पाबंदियां हैं पति पत्नी भी एक साथ नहीं रहते हैं चलते भी है गाँव में तो एक साथ नहीं चल सकते नहीं तो पूरा गाँव बातें करता है अरे अरे क्या घोर कलियुग आ गया तो पति और पत्नी साथ में चलते रहे और परिवार बड़े होते थे तो इसलिए स्त्रियां सब एक जगह पे होती थी और पुरुष सब एक जगह पे दोनों मिलते नहीं थे कभी और जब पुरुषों को भोजन प्रदान करना हो प्रसाद देना हो तो जो सबसे वरिष्ठ स्त्री है माता दादी वो आकर के सबको देती ऐसा नहीं कि सब पत्नियां आ करके पति को दे रही है तो इस प्रकार से बहुत पाबंदियां होती थी क्योंकि सब बड़ा परिवार होता है तो क्या है अलग अलग रह सकते हैं अभी छोटे परिवार में स्त्री यदि अलग रहती है अकेली हो जाएगी तो उसमें बहुत अः इनसिक्योरिटी क्या बोलते हैं असुरक्षा अनुभव होगी और डर भी लगता है तो ये सब चीजें आगे आनी है वर्णाश्रम समाज में किंतु यहाँ पे जो बताया गया है कि भाव अवस्था में इस प्रकार की पाबंदी की जरूरत नहीं होती है ऐसा सब होते हुए भी वो लोग आकर्षित नहीं होते हैं फिर भी ऐसे जो भाव अवस्था के लोग होते हैं जैसा हमने रागानुगा स्तर पे देख लिया रागानुगाव स्थानों से भाव अवस्था में वो लोग जब तक यहां पर रहते हैं तो इन चीजों का पालन करते हैं ताकि दूसरे लोग उनको देख करके छोड़ नहीं जाए जिनको जरूरत है वो छोड़ नहीं जाए इसलिए आवश्यक है उस प्रकार से फिर आगे आता है मानशून्यता निरभिमानता अर्था मानशून्यता उत्कृष्ट अमानित्व कथित मानशून्यता जब कोई भक्त शुद्ध साक्षात्कार के समस्त गुणों से समन्वित होकर भी अपने पद का गर्व नहीं करता तो वह निराभिमानी कहलाता है पद्म पुराण में कहा गया है भिक्षा पूरे श्वपाकम राजा भगीरथ राजा राजाधिराज थे किंतु उनमें कृष्ण के प्रति ऐसा भाव प्रेम विकसित हो गया था कि वे साधु हो गए और अपने राजनीतिक शत्रुओं तथा अच्छु तो तक के घर भिक्षा मांगने गए वे इतने विनित थे कि उन्होंने उन सबों को क्षमा को के समक्ष सादर शिक्षा झुकाया वे इतने विनित थे कि उन्होंने उन सबों के समक्ष सादर शीश झुकाया भारत के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं यहाँ तक कि लगभग दो या इससे कम वर्ष पूर्वक कोलकाता के एक बड़े जमींदार लाल बाबू वैष्णव होकर लाल बाबू वैष्णव होकर वृंदा में रहने लगे वे भी द्वार द्वार जाकर भीख मांगने लगे यहां तक कि अपने राजनीतिक शत्रुओं के द्वार पर भी वे गए भिक्षा मांगने का अर्थ है उन व्यक्तियों के द्वार द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहने के लिए तैयार रहना जिनके द्वार पर कोई मांगने जाता है यह स्वाभाविक है किंतु कृष्ण के लिए ऐसे अपमान सहने पड़ते हैं कृष्ण का भक्त कृष्ण की सेवा हेतु कोई भी परिस्थिति स्वीकार कर सकता है ये लाल बाबू वैष्णव जो है, जमींदार उनकी जो कथा है रामगिरदाज गुरु को विस्तार में पता है मुझे सुनाई थी मैं भूल गया वापस लेकिन काफी रोचक कथा है तो ये मान शून्यता उच्चतर पर पहुंचने पर भी अपने आप को नीचे समझना श्रीमती राधानंद अपने आप को सबसे नीचे समझती है। कृष्णदास कवि राजगोस्वामी पुरेश्वर कीट होते लगिष्ठ जगाई माधाई हो पापिष्ठ कि मल का कीड़ा जो है उससे भी मैं हीन हूं और जगाई माधाई से भी मैं ज्यादा पापी हूँ जो मेरा नाम सुनता है उसके पुण्य खो जाते हैं और जो मेरा नाम लेता है उसके तो पाप बढ़ जाते हैं तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी और चेतन चर्तामी से भी तो तेरे तेरे पढ़ेंगे तो आपको भर भर के ये उदाहरण मिलेंगे मान शून्यता के तो सब बहुत सारे उदाहरण हैं तो ये मान शून्यता है फिर आगे आशाबंद बहुत आशा प्राप्त होना आशा बंध भगवत प्राप्ति संभावना दृढ़ा यह दृढ़ विश्वास कि भगवान की कृपा अवश्य होगी संस्कृत भाषा में आशाबंध कहलाता है इस संस्कृत शब्द का अर्थ यह अर्थ है यह सोचते रहना कि क्योंकि मैं भक्ति के सामान्य नियमों का यथाशक्ति पालन कर रहा हूं अतएव मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भगवत धाम को प्राप्त करूंगा इस संदर्भ में रूप गोस्वादाह कृष्ण के लिए प्रेम है न ही कृष्ण प्रेम विकसित करने वाले कारणों श्रवण तथा कीर्तन में, में मेरा प्रेम है मुझमे वह भक्ति योग भी नहीं है जिससे कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है और और उनके चरण कमलों को हृदय में स्थिर किया जाता है जहां तक ज्ञान या पुण्य कर्मों की बात है ऐसे कार्य करने का मुझे कोई अवसर भी नहीं दिखता। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उत्तम कुल में भी उत्पन्न नहीं हूं अतएव है गोपी जन्मल मैं आपकी केवल प्रार्थना कर सकता हूं मेरी एकमात्र यही इच्छा और आशा है कि किसी तरह आपके चरण कमलों तक पहुंच सकू और यही आशा मुझे पीड़ा पहुंचाती तो है क्योंकि मैं जीवन के इस दिव्य लक्ष्य तक पहुंचने में अपने को सर्वथा असमर्थ पाता भाव है कि आशाबंद शीर्षक के अंतर्गत मनुष्य को घोर निराशा में भी यह आशा बनाए रखना चाहिए कि वह किसी न किसी तरह भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाएगा तो यह है आशाबंद इसमें जो भक्त है वो अपने आप को वास्तव में इतना नीच समझता है पूरी शर्की हुई तो मुईत लगिष्ट जगाए मदाई हुई तो मुईते पापिष्टे और उसको कोई आशा नहीं दिखती है कि वो कभी भी योग्य बन पाएगा फिर भी वो निराश नहीं हो जाता है भक्ति छोड़ नहीं देता है उसको एक आशा बनी रहती है कि भगवान कभी न कभी कृपा करेंगे ये आशा बनना यह आशा लगाए रख करके वो बस भक्ति किए जाता है तो छोड़ता नहीं है कभी भी कितने भी उल्टे सीधे चीजें आ जाए जीवन में वो छोड़ता नहीं ये आशा बंद है भक्ति नो ठाकुर के भजनों में भी ये पाया जाता है दास ठाकुर के भजनों में भी इसको पाया जाता है भक्ति नाथ ठाकुर जैसे वो है विद्या रिलाषे कटाइनुकाल परम शाहयामी तो अंत तो गो कह रहे हैं कि वार्धक एक शक्ति का अभाव कि लागे भालो तो इस प्रकार से आगे कहते हैं कि तो अभी आप ही एक हारा है तो इसलिए आपके ऊपर मेरी आशा है और कृष्ण राष्ट्रविराज गोस्वामी हर अध्याय के अंत में चैतन्य गिर कहते हैं रूपन अघुनाथ पदे जा रहा आश चैतन्य चरिता अमृत तो करे कृष्ण तो इस प्रकार से आशा हमें ब, हमेशा बनाए रखते हैं हम लोग तो हिम्मत हार जाते थोड़ा कुछ होता है तो ये आशा बंद मतलब बहुत ही खराब स्थितियों में भी हमेशा आशा बनाए रखना और इस तरह से भक्ति में लगे रहना और तो कुछ है नहीं दूसरा तो कुछ जीरो ही है सब तो कुछ केवल एक यही चीज है तो इसको करते रहो इस प्रकार से ये आशा आशाबद्ध है फिर आगे समुत्कंठा मानसित सफलता की प्राप्ति हेतु उत्सुकता। जब कोई व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है तो यह उत्सुकता समुत्कंठा कहलाती है इसका अर्थ है पूर्ण उत्सुकता वस्तुतः यह उत्सुकता कृष्ण भवन अमृत में सफलता प्राप्त करने का मूल्य है हर वस्तु का कुछ मूल्य होता है और उस वस्तु को प्राप्त करने या अधिकार में लेने के पहले मूल्य चुकाना पड़ता है वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि कृष्ण भवन अमृत जैसी अमूल्य वस्तु को खरीदने में सफल होने के लिए तीव्र उत्सुकता विकसित करनी होती है इस तीव्र उत्सुकता का अत्यंत सुंदर वर्णन बिलवा मंगल ठाकुर अपनी पुस्तक कृष्ण कर्णामृत में करते हुए कहते हैं मैं वृंदावन के उस बालक का दर्शन पाने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूं इसका शारीरिक सौंदर्य कार्य विश्व को मोहित करने वाला है जिसके नेत्र श्याम बहुत श्याम जिनके ने, जिसके नेत्र श्याम भोवन से बद और कमल दल की भांति फैले हुए रहते हैं और जो निरंतर अपने भक्तों पर उत्सुकता पूर्वक दृष्टिपात करते रहते हैं अतएव इधर उधर हिलते जुलते रहते हैं उसके नेत्र सदैव गीले उसके होठ ताम्र जैसे रंग वाले रहते हैं तथा तो इन होठों से एक ध्वनि निकलती है जो मनुष्य को मदान हासि से भी अधिक उन्मत्त बना देती है मैं उसका दर्शन वृंदावन में उत्सुकता से करना चाहता हूं तो कंठा उत्सुकता इसको एक और जगह पे लोल्य कहा है भक्ति जैसा में सिंधु में ये कंठा है वो लोल्य ही है कि कृष्ण भाव रसभाविता मती ही प्रियता यदि कृतो कृतभ्य कृत्यते त्रोल लोल्यम एक जन्म कॉटि सुकृति लभ्य कृष्ण भावना में तरबर हुई जो मति है वो यदि कहीं पे मिल रही है तो खरीद लो यदि मिल रही है तो जल्दी से खरीद लो खरीद तो ले, लेकिन उसका मूल्य क्या होगा तो मूल्य है तत्र मूल्यम तत्र त्र मूल्य लोल्य मूल्यम एक लग, लोल्या, उसको प्राप्त करने की तीव्र जो इच्छा है उत्कंठा है वो उसका मूल्य है बाकी और किसी भी चीज से वो करोड़ों करोड़ जन्म तक भी प्राप्त नहीं हो सकती कितने भी पुण्यकर्म कर ले कुछ भी कर ले ये प्राप्त नहीं होती कंठा लोलिया बिल्वा मंगुल ठाकुर का उदाहरण दिया यहाँ पे फिर भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में अनुरक्ति नाम गाने सदा रुचि उसी कृष्ण कर्णामृत पुस्तक में राजा रानी के नाम कीर्तन से संबंधित एक अन्य कथन मिलता है राधा रानी की एक कथि कहती है गोविंद अब राजा विष्वानु की पुत्री अश्नुपात कर रही है और वह आपके पवित्र नाम कृष्ण कृष्ण का उत्सुकता से उच्चारण कर रही है तो ये नाम गाने सदा रुचि फिर आगे भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करने की उत्सुकता गुणाख्या कृष्ण कर्णामृत में भगवान की महिमा के कृष्ण कर्णामृत बिलोम बिलो ठकृति पुस्तक कृष्ण कर्णामृत में भगवान की महिमा के कीर्तन की अनुरक्ति का भी वर्णन इस प्रकार हुआ है मैं उस कृष्ण के लिए क्या करूं जो समस्त आनंद की धारणाओं से अधिक आनंदप्रद प्रद है और जो चंचल को से भी अधिक नटखट है कृष्ण के सुंदर कार्यकलापों के विचार से मेरा मन उत्कृष्ट हुआ है आकृष्ट हुआ है। हुआ जा रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या करू तो ये आसक्ति तद गुणाच्छान है उनके गुणाच्छान में आसक्ति जो है उसका वर्णन है और इस अर्थ से कि वो छोड़ नहीं सकते हैं को या यार इन सब इनका मैं करूं क्या अभी वो तो बोलते रहते इसी प्रकार से चलता रहता है इसका थोड़ा बहुत झलक मिलती है हरि हरिभक्तिलास जब हम पढ़ते हैं तो सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास और उसकी टीका लिख रहे हैं तो प्रातः स्मरण की बात आती है तब सुबह उठकर करके जब स्मरण करना है तो उसमें वो बताते हैं कि ये ग्रंथ को मैं बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं विस्तार में नहीं बताऊंगा और विस्तार करना शुरू करते हैं तो चलते जाते चलते जाते हैं फिर एक बार बंद करते फिर वापस शुरू करते हैं फिर वापस शुरू करते हैं तो विस्तार हो जाता है नहीं चाहते हुए भी उसमें भगवान के गुणाख्यान चलते रहते चलते रहते हैं कैसे करे इसको बंद नहीं कर सकते ऐसा हो जाता है कुछ प्रश्न नहीं ऐसा नहीं है भक्ति विलास सनातन गोस्वामी ने रचना की है गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उसका एडिटिंग किया उसके बाद सनातन गोस्वामी ने उसके ऊपर लिखी है ऐसा। तो वो अपने आप को रोक नहीं सकते हैं भगवान के गुणाध्यान में गजेंद्र मोक्ष का शुरू किया तो किया क्या किया, किया, चलता रहता है हालांकि वो पहले कहते हैं मैं ग्रंथ को बड़ा नहीं करना चाहता इसलिए संक्षेप में बताऊंगा लेकिन संक्षेप कर नहीं पाते है फिर क्लियर उसमें दिखता है कि फिर एक जगह पे काट देते हैं नहीं ठीक है बंद अभी आगे तुरंत तो ये गुणाक्षण में आ सकती बंद नहीं होता चालू होता है चलता ही जाता है भौतिक जगत में भी ऐसा होता है ना कुछ लोग प्रजल करना बंद नहीं कर सकते इसलिए कई बार उसके आजू जाने में हमको डर लगता है थोड़ा सा कुछ यदि चालू कर दिया यदि एक प्रश्न पूछ प्रश्न पूछते भी सोचते है उसको कुछ पूछे क्योंकि तो चालू हो गया तो मशीन बंद नहीं होगा चलता रहेगा आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा तो भौतिक जगत में भी किसी लोग को ऐसा होता है छोड़ नहीं सकते हैं बातें करना प्रकल्प करना लेकिन उनको छोड़ना पड़ता है अब तो देखो तो तो, तो, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा लेकिन ये शुद्ध भक्ति जो है ये भाव भक्ति स्तर पे कृष्ण के गुणाख्या से चलते हैं वो छोड़ ही नहीं सकते कुछ भी हो जाए थोड़ा सा कुछ मिल गया तो बोलना शुरू होते तो होते हैं वो बंदी नहीं होते हैं। फिर कृष्ण की लीला स्थली में रहने का आकर्षण प्रीति स्थद वसती स्थले रूप गोस्वामी कृत पद्यावली में वृंदावन के विषय में यह कहा गया है इस स्थान पर समस्त ग्वालों के राजा नंद महाराज का पुत्र अपने पिता के साथ रहते थे इसी स्थान पर कृष्ण ने उस शकट का भंजन किया जिसने शकटा छिपा था यहीं पर हमारे भवबंधन की ग्रंथि काटने वाला दामोदर अपनी माता यशोदा द्वारा रस्सी से बांधा गया था कृष्ण का भक्त मथुरा या वृंदावन जिले में निवास करता हुआ उन समस्त स्थानों का भ्रमण करता है जहां जहाँ कृष्ण ने लीलाएं की इन सभी पवित्र स्थानों पर कृष्ण ने ग्वाल बालों एवं माता यशोदा के संग अपनी बाल्य की लीलाएं अपनी बाल्य की क्रीड़ाएं की आज भी कृष्ण भक्तों में इन स्थानों की परिक्रमा करने की प्रथा चालू है और मथुरा तथा तो वृंदावन की यात्रा करने वाले भक्त सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं वस्तुतः है यदि कोई वृंदावन जाता है तो तुरंत ही उसे कृष्ण का वियोग सताने लगता है जिन्होंने वहां रहकर ऐसी सुंदर क्रीड़ाएं की थी कृष्ण के कार्यकलापों को स्मरण करने के प्रति ऐसा आकर्षण कृष्ण अनुरक्ति कहलाती है किन्तु निर्विशेष वाली दार्शनिक तथा योगी भक्ति योगी भक्ति के तथा योगी भक्ति के प्रदर्शन द्वारा पर भ्रम में तल्लीन होना तल्लीन होना चाहते हैं कभी कभी वे कृष्ण की लीला स्थलियों को भ्रमण करने की शुद्ध लीला स्थलियों का भ्रमण करने की शुद्ध भक्तों की भावना का अनुकरण करते हैं किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य मुक्ति लाभ होता है अतः उनके ऐसे कार्यो को अनुरक्ति नहीं माना जा सकता तो तो इस प्रकार से लीला लीला स्थली स्थली में में में भी भी जाते हैं, हैं, तो जैसे वो वो लोग थे, से, जैसे लीला स्थली में भी वो लोग रहते हैं। हम लोग एक बार दो बार जाए तो बोर हो जाते हैं अरे तो अरे तो दर्शन करके आ आगे हो। चला गया अभी आप चले जाओ मैं बाद में आऊंगा हो गया <laughs> तीन चार दिन में तो पूरा परिक्रमा कर लिया उसके बाद कंटल जाते ठीक है दूसरी बार एक साल बाद एक साल बाद अभी आएंगे ठीक है चलो अब आज इस बार का हो गया लेकिन ये क्या है ये लोग उधर जाते हैं तो बार बार बार बार बार बार बार बार उसी को याद करते हैं ये था अच्छा ऐसा हुआ ना हाँ यहाँ पे ये हुआ था यहाँ तो बहुत बहुत उत्कंठा है उनको इन चीजों में प्रीति सदस्य हमको तो ऐसी चाहिए उनको ऐसी नहीं चाहिए गर्मियों में उधर <laughs> रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण अनुरक्ति कर्मियों या ज्ञानियों के हृदय में स्वभावता पूर्ण नहीं हो सकती संभवतः पूर्ण नहीं हो सकती क्योंकि शुद्ध कृष्ण भावनामृत के प्रति ऐसी अनुरक्ति दुर्लभ है और अनेक मुक्तात्माओं के लिए भी प्राप्त कर पाना कर पूजा कर प्राप्त कर सकना संभव नहीं है जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है यह भौतिक कलमश से मुक्ति ही वह अवस्था है जिसमें भक्ति की प्राप्ति की जा सकती है जो व्यक्ति एकमात्र मुक्ति चाहता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है उसके लिए कृष्ण अनुरक्ति प्राप्त करना कर सकना संभव नहीं है कृष्ण इस अनुरक्ति को अत्यंत गुहे रखते हैं और इसे केवल शुद्ध भक्तों को प्रदान करते हैं एक सामान्य भक्त भी कृष्ण की इस शुद्ध अनुरक्ति को नहीं पा सकता अतएव जिनके हृदय सकाम कर्मों के कार्य कारण से दूषित है और जो अनेक प्रकार के मनोरथों में लगे हुए हैं भला ऐसे लोग किस तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं ऐसे भक्त तथा कथित अनेक आ, ऐसे भक्त कहनाने वाले कहलाने वाले तथा कथित अनेक लोग हैं जो कृष्ण की अष्टकालिकालीय लीला का बनावटी चिंतन करते हैं कभी कभी लोग इनका कृत्रिम अनुकरण करते हैं और यह दिखावा करते हैं कि कृष्ण उनसे बाल रूप में बातें करते हैं या राधा रानी तथा कृष्ण दोनों पास आकर उनसे बातें करते हैं ऐसे लक्षण यदा कदा निर्विशेषवादी लोगों द्वारा प्रकट किए जाते हैं और वे कुछ ऐसे अज्ञानी लोगों को फंसा लेते हैं जिन्हें भक्ति योग का कोई ज्ञान नहीं होता किंतु अनुभवी भक्त इन स्वांगों को देखते ही ऐसी धूर्तता को पहचान सकते हैं यदि ऐसे वंचक में भी में कभी कृष्ण अनुरक्ति का अनुकरण भी पाया जाता है तो उसे वास्तविक अनुरक्ति नहीं माना जाएगा किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि वंचक की ऐसी वंचक मतलब धोखाधा धोखेबाज वंचक की ऐसी अनुर अनुरक्ति से आशा हो, आशा हो जाती है कि अंतता शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त कर सकता है इस अनुकरणीय अनुरक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं छाया अनुरक्ति तथा या दिव्य अनुरक्ति यदि कोई भक्ति के नियमों का पालन किए बिना या प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी अनुकरणीय अनुरक्ति प्रदर्शित करता है तो यह छाया या रतिया भास कहलाती है कभी कभी यह देखा जाता है कि भौतिक भोग या मोक्ष में वास्तव में लिप्त व्यक्ति को सौभाग्यवश ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मिल जाती है जो भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में लगे रहते हैं भगवत कृपा से ऐसा व्यक्ति में में सम्मिलित हो सकता है। उस स्थिति ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से उनके की की चंद्र रश्मियों छाया उस व्यक्ति पर पड़ती है और उनकी संगति के प्रभाव से वह जिज्ञासा वश उसी तरह की अनुरक्ति प्रदर्शित करता है किंतु यह क्षणिक होती है और यदि ऐसी छाया अनुरक्ति के प्रकट होने से किसी के समस्त भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं तो यह परा अनुरक्ति कहलाती है ऐसी छाया या परा अनुरक्ति तभी विकसित होती है जब मनुष्य किसी शुद्ध की संगति में रहता है या मथुरा वृंदन जैसे पवित्र स्थानों में जाता है यदि किसी साधारण व्यक्ति में कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति विकसित हो जाती है और सौभाग्य व शुद्ध भक्तों की संगति में भक्ति कर्म करने लगता है तो उसे भी शुद्ध भक्ति पद प्राप्त हो जाता है निष्कर्ष यह निकला यदि ऐसी अनुरक्ति किसी सामान्य व्यक्ति में भी दिखे तो वह शुद्ध भक्त की संगति में रहकर सिद्धावस्था को प्राप्त हो सकता है किंतु कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति तब तक नहीं आ पाती जब तक शुद्ध भक्तों की संगति का समुचित प्रसाद उसे प्राप्त न हो तो यहां पे ये यह बता रहे हैं कि कभी कभी कृपावश वर्ष भी ऐसी अनुरक्ति प्राप्त हो जाती है तो दो प्रकार है उसमें एक है कि अचानक कुछ थोड़े समय के लिए इस प्रकार की अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है खासकर जब वृंदावन ऐसी जगह पर जाते हैं शुद्ध भक्तों की संगति से क्षणिक समय के लिए इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो वो क्षणिक भाव है वास्तविक है लेकिन क्षणिक है और वो लंबे नहीं दिखते हैं लेकिन वो कृष्णा और भगवान के भक्तों की संगति से प्राप्त हो जाते हैं कभी और दूसरा है कि विशेष कृपा इस प्रकार से होती है तो कभी कभी वो स्थायी रूप से भी प्राप्त हो जाते हैं तो वो भक्ति ये भाव भक्ति उत्पन्न करके आगे प्रेम भक्ति तक पहुंच सकता है तो ये बात हुई वो जो आगे बात हुई थी ना कृपा सिद्ध उसकी बात। जिस तरह शुद्ध भक्तों की संगति से अनुरक्ति विकसित होती है उसी तरह शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर किए गए अपराधों से वह घट जाती अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कह सकते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति, संगति से कृष्ण के प्रति अनुरक्ति जागृत अनुरक्ति जा, अनुरक्ति जागृत की जा सकती है किंतु यदि कोई भक्त के चरण कमलों पर अपराध करता है तो उसकी छाया अनुरक्ति या परा अनुरक्ति क्षीण हो जाती है यह क्षीण होना पूर्ण चंद्रमा की कलाओं के घटने के समान है चंद्रमा क्रमशः घटता है और अंत में अंधकार छा जाता है अतएव शुद्ध भक्तों की संगति करते समय अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि उनके चरण कमलों पर किसी तरह का अपराध न होने पाए जैसे बढ़ती है तो घट भी जाती है बहुत मेहनत करके शुद्ध भाव भक्ति में पहुंचे हैं ऐसा हो सकता है कृपा सिद्धि नहीं हुई भाव भक्ति से बहुत मेहनत करके पहुंचे भावभक्ति में भी वहां पे तो भक्तों के संग से ही आगे पहुंचते हैं ना, और फिर आगे जा करके शुद्ध भक्त के अपराध कर लिए तो धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं ऐसे कृपा सिद्धि में भी सिद्धि प्राप्त हो गई भावु भक्ति में पहुंच गए लेकिन अपराध किए तो वापस नीचे जाते हैं प्रश्न है कि सारे भक्त जो भावु भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त करते हैं तो कृपा सिद्धि है ना क्योंकि भगवान की कृपा बिना के कृपा के बिना तो प्राप्त नहीं होने वाली है तो ये तो हमेशा समझना ही है कि चाहे कोई साधन सिद्ध हो चाहे कृपा सिद्ध हो दोनों ही कृपा से ही आगे बढ़ता है लेकिन कृपा सिद्ध पारिभाषिक शब्द है जो इस ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है यहाँ पे कि जिसने साधन भक्ति के नियमों से वो पास नहीं हुआ है सीधा उसको प्राप्त हुआ क्योंकि अंतर्तगतव कृपा के ऊपर है लेकिन उसने उसने मेहनत की और भगवान ने कृपा की बिना मेहनत कृपा नहीं की और उसने बिना मेहनत कृपा कर ली यह दिव्य अनुरक्ति चाहे छाया अनुरक्ति हो या पदानुरक्ति शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर विभिन्न मात्रा में किए गए अपराधों से निरस्त हो जाती है यदि अपराध अत्यंत गंभीर होता है तो यह अनुरक्ति एक तरह से शून्य हो जाती है कि होता तो अनुरक्ति द्वितीय या तृतीयों में, में, में लिप्त रहता है तो उसके भाव क्रमशः छाया तथा परानुरक्ति में परिणत हो जाते हैं अन्यथा वह अहंग्रह उपासना का रूप धारण कर लेते हैं यह अहंग्रह उपासना उस जीव की और संकेत करती है जो अपने आप को परमेश्वर या परब्रह्म मानने लगता है और आध्यात्मिक अनुभूति प्रारंभ करता है आत्मानुभूति की यह अवस्था अद्वेतवादी के अद्वैत अद्वेतवाद कहलाती है अद्वैतवादी अपने को परब्रह्म से एकाकार मानता है इस तरह उसके अनुसार अपने को ब्रह्म से पृथक न मानने के कारण अपनी पूजा करने से परम पूर्णा की पूजा हो जाती है अहंग्रह उपासना मतलब कोई मुक्ति में लीन होना चाहता है और ऐसे किस प्रकार से वृंदावन की यदि आता है तो अहम ग्रह उपासना में लग जाता है वो अद्वैतवाद है मायावाद है कभी कभी यह देखा जाता है कि नवोदित भक्त बड़े उत्साह से कीर्तन तथा नृत्य में भाग लेता है किंतु उसके मन में यह भावना रहती है कि वह परम पूर्ण से एकाकार हो गया है अद्वैतवाद की यह धारणा शुद्ध दिव्य भक्ति से पूर्णतया भिन्न है किन्तु यदि यह पाया जाए नियमों का पालन किए बिना ही कोई व्यक्ति उच्च स्तरीय भक्ति को प्राप्त कर चुका है तो यह समझना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में यह भक्ति पद प्राप्त किया है किया था। किसी न किसी कारण से क्षणिक रूप से इसमें व्यवधान आ गया था जो संभवतः किसी कारण से जो संभवतः संभवतया किसी भक्त के चरण कमलों पर किया गया अपराध था और अब एक दूसरा सु मिलने पर यह भक्ति फिर विकसित होने लगी है निष्कर्ष यह निकला कि भक्ति में निरंतर प्रगति शुद्ध भक्तों की संगति से ही प्राप्त की जा सकती है यदि कोई अपने भक्ति पद पर क्रमशः प्रगति कर सकता है तो इसे कृष्ण की अहितु की कृपा समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग से पूर्णतया विरक्त रहता है और उसने शुद्ध भक्ति भाव विकसित कर लिया है और यदि कभी वह आदर्श भक्ति का पालन न करता हुआ प्रतीत हो तो उससे द्वेश नहीं करना चाहिए भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जिस भक्त में भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा एवं भक्ति है और यदि वह कभी कभी शुद्ध भक्ति के लक्षणों से विपत्त होता दिखाई पड़े तो भी उसकी गिनती शुद्ध भक्तों में की जानी चाहिए भक्ति भगवान कृष्ण तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होने से मनुष्य में भक्ति के कार्यों में अधिक विकास होता है निस्सिम पुराण में कहा गया है यदि कोई मनुष्य मनसा वार्ता कर्मणा भगवान की सेवा करता है किंतु यदि वह बाह्य रूप से किसी ग्रहित कार्य में संलग्न रहता है तो यह गर्भित कार्य उसकी दृढ़ भक्ति के प्रभाव से जल्द ही नष्ट हो जाएगा यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है कि पूर्ण चंद्रमा में भी कलंक देखा जाता है फिर भी पूर्ण चंद्रमा द्वारा बिखेरी गई चांदनी को रोका नहीं जा सकता इसी प्रकार प्रचुर भक्ति के बीच रंचमा तक दोष को दोष नहीं गिना जाता कृष्ण के प्रति अनुरक्ति दिव्या आनंद है असीम दिव्य आनंद के मध्य किसी भौतिक त्रुटि का एक धब्बा कोई महत्व नहीं रखता प्रश्न था आपका कुछ ऐसा तो तो तो तो तो नहीं वो वृंदावन जाते हैं भगवान का दर्शन इत्यादि सब करते हैं लेकिन उनका विचार क्या है ब्रह्म मिली नहीं होना है वही सब कुछ है तो इस विचार से ही सब कुछ वो हो रहा है उसका जो भी हो रहा है तो वो अहम उपासना करेंगे वो मैं ही भगवान हूँ उस प्रकार से क्योंकि वो तो अद्वैतवादी है वास्तव तो यहाँ पे भावभक्ति का अध्याय समाप्त हुआ और कल हम प्रेम प्रयोजन में पहुंचेंगे अभी कुछ चार पन्ने बाकी है इसके बाद हमारा कल समाप्त हो जाएगा ये सेमिनार या हम दूसरा विभाग नहीं लेना है आप यदि उस स्तर पे पहुंच गए हो तो आप ले सकते हैं मैं तो अभी नहीं पहुंचा शिल प्रभुपाद की जाए शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जाये श्री भक्ति रसाम सिंधु की जाय गौरव